हे दिगजों अन्य आठ ग्रहों को सूर्यो से अदिशित जानना चाहिए चंद्रमा चंद्रमा का पुत्र बुद्ध, शुक्र बृहस्पति मंगल शनि राहु तथा केतु नामक आठवां ग्रह है वात रश्मियों के द्वारा ध्रुव में आबद्ध वे सभी ग्रह अपनी कक्षा में भ्रमण करते हुए यथास्थान सूर्य की परिक्रमण करते हैं दिगजों वाहि चक्र से प्रेरित ग्रहगण अतान चक्र के समान भ्रमण करते हैं क्योंकि वाग उनका वहन करते हैं इसलिए उसे प्रवाह कहा जाता है सोम का रथ तीन चक्रों वाला है उसके वाम और दक्षिण भाग में पुष्प के समान वाले 10 अश्व जुटे हैं इसी रथ से निशाकर चंद्रमा सूर्य के समान अपनी कक्षा में स्थित होकर नक्षत्रों के मध्य परिभ्रम करता है। हे विप्रों, चंद्रमा की रश्मियों की कन्सर राश और दद्ध होती रहती है। दिन के क्रमानुसार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के पर भाग वे स्थित सूर्य सुमंचन्द्र को निरंतर आपूरित करता है। हे विप्रों, देवताओं द्वारा � सुसुंद नामक एक रश्मि किरण से नृत्य आप्यायित करते हैं सूर्य के तेज से चंद्रमा का यह चीन शरीर पुष्ट होता है अतएव दिन के क्रमानुसार पूर्णिमा को वह चंद्रमा संपूर्ण रूप से दिखाई देता है हे विप्रू देवता उस अमृत स्वरूप संपूर्ण सोम का आधे महीने तक पान करते हैं क्योंकि वे देवता का भोजन करने वाले होते हैं तरंतर पंद्रहवी भाग के किंचित कलात्मक भाग शेष बचने पर अपरांग में पित्रगण उस अंतिम भाग का सेवन करते हैं। पित्रगण चंद्रमा की अवशिष्ट अमृत स्वरूपिली अमृत मई तथा पवित्र सुधा नामक कला दो लव ताल विशेष तक पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा की किरणों से निकलने वाले सुधा नामक अमृत का प तृप्ति प्राप्त कर सुष्ट हो जाते हैं देवताओं के द्वारा चंद्रमा के अमृत का पान किए जाने पर सोम का विनाश नहीं होता श्रेष्ठ जन इस प्रकार सूर्य के कारण चंद्रमा के क्षय एवं वृद्धि का क्रम चलता है सोम के पुत्र बुद्ध के रथ में वायु के समान वेग वाले जल से उत्पन्न आठ घोड़े जुटे रहते हैं वह बुद्ध उसी रथ से सर्वत्र गमन करता है। शुक्र का रथ भूमि से उत्पन्न दस घोड़ों से और मंगल का स्वर्णमय अत्यंत सुंदर रथ आठ घोड़ों से युक्त रहता है। बृहस्पति का भी आठ घोड़ों वाला रथ स्वर्ण से निर्मित है। शनि का लोहे से बना हुआ रथ तमोमय है और आठ घोड़ों वाला है। सूर्य के श एवं केतु के रथ चे चे से युक्त हैं इस प्रकार महाग्रहों के नौ रथों का वर्णन किया गया ये सभी महाभाग ग्रह वायु की रश्मियों के द्वारा ध्रुव में आबद्ध हैं सभी ग्रह नक्षत्र और तारागण भी ध्रुव में पूर्णतः निबद्ध हैं वायु की रश्मियों द्वारा परिचालित होकर ये सभी परिभ्रमण करते रहते हैं इति एक चतुर्मिशोद्धायह मैयानेश्वर अध्याय में है आदि सात लोकों तथा सात पातालों का और वहां के निवासियों का वर्ण वैष्णवी तथा सांभवी शक्तियों का वर्ण सूत्र जी बोले हे द्विजसिस्टुं धू के ऊपर एक करोड़ योजन विस्तार वाला महलोग है वहाँ कल्प के अधिकारी निवास करते हैं इसी प्रकार महर्लोक से ऊपर 2 करोड़ योजन वाला जनलोक है वहां ब्रह्मा के मानस पुत्र सनंदन रहते हैं जनलोक से ऊपर तपोलोक 3 करोड़ योजन का है वहां दाह रेत वैराग देवता रहते हैं प्रजापत्य लोक अर्थात तपोलोक से ऊपर 6 करोड़ योजन का सत्यलोक है वहां अपौरिमार्त जिन मन से रहित जन रहते हैं वह वन लोग कहा गया है यहां परम गोगामृत का पान कर विश्वतोमुख इस आत्मा लोक गुरु दुनिया योगी के साथ नृत्य निवास करते हैं शांत स्वभाव वाले यतिगण निष्तिक वनचारी योगी तपस्वी सिद्ध तथा परम का जप करने वाले यहां प्रवेश करते हैं परम अमृत को प्राप्त करने वाले योगियों का वह एक मात्र धाम वहां पहुंचकर लोग शोक नहीं करते वही यहां निवास करने वाले विष्णू हैं शंकर हैं सूर्य के समान उन ब्रह्मा का वह अत्यंत दुर्गम है अग्नि शिखा की नौ से समेत उस पुर का में वड़ नहीं कर सकता ब्रह्मा के में नारायण है मायामय मायावान करते हैं पुनरागमन से रहित वह विष्णु लोक कहा गया है जो जनार्दन के शरणागत हैं वे महात्मा वहां जाते हैं उस ब्रह्म सदन से उपन ज्योतिर में अग्नि से व्याप्त कल्याणकारी पुर है वहां सैकड़ों हजारों योगी भूतों तथा रुद्रों से परिवृत मुनीष्यों के द्वारा ध्यान किए जाते हुए वे भगवान भव महादेव वहां वे ही जाते हैं जो सन्नमी ब्राह्मण हैं ब्रह्मचारी हैं महादेव पराएण हैं शांत तपस्वी और विरहमवादी हैं ममत्व रहित अहंकार शून्य तथा काम से रहित हैं ब्रह्म ज्ञान संपन्न ये व्यक्ति इस लोक का दर्शन करते हैं उस लोक को रुद्र लोक कहा गया है हे दुजों पृथ्वी के ये सात महालोक महातल नामक पाताल सभी रत्नों से सुशोभित और अनेक प्रकार के महलों और सुब्र देव मंदिरों से संपन्न है वह महातल अनंत नाग धीमान मुझकुंद एवं पाताल स्वर्गवासी राजा वन से युक्त है हे विप्रम रसातल शैलमय है पाताल सरग्रामय है सुतल पीत वर्ण का कहा गया है नितल विद्रुम मूंगे के समान वर्ण वाला वितल और तल कृष्ण मुनि कहा गया है, हे मुनिशेष्टों, सुभ्रसातल, गरुड़, वासुकी, नाग तथा अन्य महात्माओं से सेवित कहा गया है, सभी सोभाओं से युक्त तलातल, विरोचन, हिरण्याच तथा तक्षक आदि के द्वारा सेवित कहा गया है, सुतल, वैनदेय आदि पक्षी, कालमेंगी, प्रभुति दूसरे शेष असुरों से समाकिन है तारक, और महान अंतक आदि नागों तथा असुर प्रहलाद से नितल नामक पाताल सेवित है वितल नामक प्रसिद्ध पाताल कंबल नामक नागराज महाजंग और वीर हयग्रीव से सेवित है तल नामक पाताल शंखकर्ण से युक्त तथा प्रधान नहुजी आदि दैत्यों और अन्य विविध प्रकार के नागों से सुशोभित है उन पातालों के नीचे माया आदि नरक कहे गए हैं उनमें पापी लोग यातना पाते हैं उनका वर्ण नहीं किया जा सकता पाताल लोक के नीचे शेष नाम वाली वैष्णवी मूर्ति विद्यमान हैं जिसे कालाग्नि रुद्र योगात्मा नारसिंह माधव अनंत देव और नाग रूपी जनार्दन भी कहा जाता है यह सब उन्हीं के आधार पर टिका है और वे क में प्रविष्ट होकर और उनके मुख से प्रगत हुई विष् की ज्वाला रोूप होकर महायोगी काल स्वयन अंत में जगत का संहार करते हैं हजारों माया वाला एवं शंकर से उत्पन्न अद्यतिय काल संघर करने वाला है वह शंभु की तामसी मूर्ति है काल ही लोकों का संहाार करता है इतिसी पुराणे